लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया मीठे बहन तीखे नैनो वाली रे दुल्हनिया लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया नमस्कार नमस्कार तो हम फिर आ गए अपनी बात कहने के लिए आपके सामने हमने एक बात कही के आज के ताजे एपिसोड में आप सबका स्वागत है जो आप मेरी बात सुनने के लिए यहां पर हैं मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हमारा ट्विटर हैंडल है एट द रेट हमने एक बात कही एच यूएमएनई के बी डबल ए टी के ए एच आई वहां पर आप अपनी बात कह सकते हैं जो कि मेरी बात के जवाब में होगी अरे आखिरकार सवाल जवाब होंगे तभी तो बातें होंगी अच्छा तो साहब बात हम लोगों ने पिछले हफ्ते शादियों के की थी अब साहब शादियों की बात कर रहे थे तो हमारे एक मित्र ने हमसे कहा कि अरे भाई आपने यह तो बताया ही नहीं कि मेरी शादी तो बचपन में ही हो गई यानी कि जब मैं बी में पढ़ रहा था उस समय तक मेरी शादी हो चुकी थी और श्रीमान जब तक आपकी शादी हुई उस समय तक तो मैं दो बच्चों का पिता था मैंने कहा हां यार बात तो यह बिल्कुल सही है तो हमारे यहां की शादियों में यह भी एक खास बात है कि शादियों की कोई उम्र है नहीं कभी तो शादियां बचपन में हो जाती थी और आज अब साहब आज की तो ना कहें वही बेहतर है मगर देखिए कुछ लोग तो मुझसे नाराज खफा सब कुछ हो जाएंगे क्योंकि आज के जमाने के हिसाब से हम बचपन में ही शादियां कर लेते थे यानी कुछ लोग तो कहा करते हैं कि मेरी शादी जो 25 साल की उम्र में हुई थी वो भी थोड़ी जल्दी हो गई थी अब क्या कहा जाए साहब इसमें तो अब बहुत से डिबेटेबल इश्यू हैं तो चलिए उन डिबेट्स को किनारे कर देते हैं तो अब हम लोग बातें कर रहे थे शादियों की तो शादियों में अगली बात होती है शादियों में जाना अरे साहब शादियों में जाने वाले तरह तरह के मेहमान होते हैं अब देखिए शादियों में दो तरह के मेहमान होते हैं एक तो वो मेहमान होते हैं जो घराती कहलाते हैं घराती मतलब रिश्तेदार दोस्त जो शादी में शामिल होने के लिए आपके घर पर आ जाते हैं वहां पर आके रहते हैं दो चार दिन और आपके साथ आप शादी में काम तो होते ही हैं तो काम में हाथ बटाते हैं अब देखिए फिर यहाँ पर एक बात आ गई ये जमाने के फर्क की बात है क्योंकि जब शादी जिस, जिस समय का जिक्र हम कर रहे हैं वो समय वो था जबकि शादियां घरों में होती थी और सारी तैयारियां घरों में की जाती थी अरे साहब गेहूं आ जाता था चावल आ जाता था दाल आ जाती थी और सब्जी लेने सुबह सुबह चाचा जी या फूफा जी सब्जी मंडी जाया करते थे मुझे आज भी याद है हम एक शादी में गए लखनऊ में तो वहां पर हमको सब्जी मंडी देखने का पहली बार अवसर मिला जानते हैं आप सब्जी मंडी कहां है लखनऊ में नहीं जानते ना साहब आपको पता है आ, आ, हाँ देखिए किसी को भी नहीं पता है अभी तो सब्जियां सबको ठेले पे नजर आती हैं अरे साहब वो सब्जी मंडी अमीनाबाद में है और वो भी गली के अंदर गलियों के अंदर अमीनाबाद में वो सब्जी मंडी बनारस में सब्जी मंडी कहाँ है चनवा सट्टी चनवा सट्टी में भोजूबीर में अब साहब इस तरह की दशाशुमेद में भी सब्जी मंडी है तो साहब इस तरह से सब्जी मंडियों से सब्जियां आती थीं, सब लोग मिलकर जाड़े के मौसम होते थे तो मटर छीली जाती थी और मेहमान जो आते थे ना वो सब भी आने के साथ अपना सामान रखकर एक गरम प्याली चाय की और उसके बाद बस जुड़ जाते थे कोई आलू छील रहा है तो कोई मटर छील रहा है और साहब पता नहीं आलू मटर ही ज्यादा मैंने तो छीलते हुए देखे खैर हाँ एक दो लोग होते थे जो की आकर बाहर कुर्सियों पे बैठ जाते थे देखिए मैं ये सब जाड़े की शादियों की बातें कर रहा हूं हाँ हाँ आपको भी याद आ रही होंगी वो शादियां जिनमें आपने हिस्सा लिया जहां पर आप गए या वो शादियां जहां पर कि आप घर में थे और लोग मेहमान बनकर आए थे तो साहब एक ये भी काम था अच्छा हाँ शादियों में एक चीज और जरूरी हुआ करती थी वो थी मेहमानों को लेने के लिए स्टेशन जाना ये भी साहब एक बड़ा दिलचस्प काम हुआ करता था जो कि हमारे जैसे लड़कों को यानी जो निकट्टू टाइप के लड़के होते थे जिनके जिनसे आप घर में किसी काम की उम्मीद नहीं कर सकते थे उनको भेजा जाता था कि जाओ स्टेशन जाकर फलाने आ रहे हैं उनको लेकर आओ तो साहब हम जाते थे अब देखिए हम तो स्टेशन जाने का बहाना ढूंढते थे अब आप सोचेंगे साहब बहाना क्यों ढूंढते थे अरे भाई स्टेशन पर जाइए हाथ में सिगरेट और उसके बाद प्लेटफॉर्म पे मतलब दर्शनीय स्थल तो वैसे और जगहों पर भी होते हैं मगर प्लेटफॉर्म्स पर भी होते थे और प्लेटफॉर्म पर जो दर्शनीय स्थल होते थे वो तो अरे कमाल के होते थे साहब क्या बताएं आपको खैर तो साहब अब क्या होता था कि वहाँ जाइए आप लोगों को लेकर आइए तो अब लेकर आना एक बड़ा दिलचस्प काम होता था ट्रेन के डब्बों में ढूंढना कौन से डब्बे में आ रहे हैं उसके बाद उनका सामान उठाना जब वो कहते थे खुली कर लेते हैं अरे नहीं साहब तब वहाँ पर मौका आता था आपको अपने आप को ही दिखाने का मगर एक बार आप गए थे कुछ लोगों को लेने और किसी का सामान चोरी हो गया था ना हाँ ये भी साफ हुआ था एक हमारे साथ की दिलचस्प घटना ये भी है मगर वो कहानी तो आपको बाद में बताऊंगा सिर्फ इतना बता दूं कि वो साहब जो थे जब उतरे अपने परिवार के साथ तो उनकी एक अटैची गुम थी अब साहब वो अटैची में वो जाड़े का मौसम जाड़ा मतलब जाते जाड़े का मौसम था और वो अटैची गुम हो गई और उस वक्त स्टेशन पर बहुत हल्ला गुल्ला मचाया मगर वो पंजाब मेल कहां रुकने वाली थी वो तो चली गई अपनी गति से और बनारस स्टेशन का नाम खराब कर गई आज भी साहब बनारस स्टेशन चोरों का स्टेशन है ऐसा कहकर उनके बच्चे याद करते हैं वो साहब तो गुजर चुके मगर उनके बच्चे आज भी याद करते हैं क्योंकि उनके बच्चों के ऊनी कपड़े उसमें थे वो बेचारे कुछ पैंट कमीज और स्वेटर बनवा के लाए थे शादी में शामिल होने के लिए अब चलिए साहब गायब हो गए तो गायब हो गए तो खैर साहब अब इन मेहमानों में कुछ मेहमान मैंने आपसे जैसा कहा वो ऐसा करते थे कि वो आने के साथ चाय की प्याली लेकर के और काम में जुट जाते थे और कुछ मेहमान ऐसे होते थे जो चाय की प्याली लेकर फिर पूछते थे भैया साबुन का इंतजाम है क्या जरा स्नान करने का मन कर रहा है अरे यार जाड़े में अपने घर में स्नान नहीं करते होंगे दोपहर में मगर यहां पर आके आपको जाड़े में स्नान करने का मन कर रहा है अब चलिए साहब उनके लिए साबुन और तौलिया का इंतजाम किया जाए मगर मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किए बगैर मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा यदि मैं उनका जिक्र न करूं यह बात है उन्नीस की और उन्नीस में हमारी सबसे छोटी बुआ की शादी हुई बुआ की उस वक्त मेरी उम्र शायद 9 साल की थी 8 8 या 9 साल की उम्र थी मुझे आज भी याद है पापा के एक मित्र थे बख्शी जी बख्शी जी अपनी पत्नी के साथ बरेली में हम लोगों के घर आए वो शायद हल्द्वानी से या नैनीताल से बस में आए थे उनकी पत्नी जितना कर्मठ व्यक्ति मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा मैंने बहुत से कर्मठ महिलाओं को और पुरुषों को देखा है परंतु उस महिला ने आते ही साथ मुझे आज भी याद है उन्होंने अपनी साड़ी का फेंटा कसा और वे रसोई घर में घुस गई आप विश्वास करिए वो शायद दिन में 10-11 बजे आई होंगी उसके बाद शादी समाप्त हो गई सब मेहमान लोग जाने लगे जब तक वो महिला वहां रही सारे घर वालों का और जितने वहां पर लोग थे उनके मुंह पर सिर्फ चाची या आंटी से पूछ लो इतना ही नाम रहता था क्योंकि वही मालकिन हो गई थी सब खाना कहां रखा है भंडार में क्या सामान है क्या चीज आनी है कौन सामान लेने गया है ये सब उनकी जिम्मेदारी हो गई उन्होंने जिम्मेदारी ले ली हाँ सच बात ये है कि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली और लोगों ने जिम्मेदारी दे दी खुशी खुशी इस पे हम भी कुछ कहना चाहेंगे हम अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गए पापा मम्मी के साथ और वहां पे वही जाड़े की शादी थी उस वक्त आपका शादि, आपकी शादी हो चुकी थी नहीं नहीं ऐसे सोलह सत्रह साल की उम्र मतलब हम तो गाना है नाचना है लोगों के कपड़े लते सबका हाल चाल पूछना सबको दौड़ दौड़ के पानी पिलाना ये सब करने वालों में से होते थे और हम इसके अलावा जो काम बताया जाता था वो कर लेते थे मगर उस पर्टिकुलर शादी में हमको लगा कि जाड़ा अचानक से ठंडक बढ़ गई और ऐसा लगा की लोगों को चाय की लगातार जरूरत पड़ रही है पता नहीं क्या समझ में आया की एक बार चाय सर्व की और उसके बाद हम चाय बनाने ही बैठ गए फिर तो घंटों चाय बनती रही लोग पीते रहे और ना खत्म होने वाला ये सिलसिला उस दिन जो चला सो शाम को बारात के समय ही शायद खत्म हुआ जब हमसे कहा गया कि अरे भाई उठो बारात आने वाली है जाओ अपनी जरा शक्ल वकल सुधारो तैयार हो जाओ हमने कहा ठीक है उठ जाते हैं चलते चलते भी लोगों को चाय वाय पिलाई तो मन को तो अच्छा लगा ही ऐसा आज भी सोचते हैं कि लोगों को जिनको उस सर्दी से राहत मिली होगी शायद कुछ अच्छा लगा होगा तो साहब एक तो यह बात हुई अब एक उस जमाने में जो शादियां होती थीं उनमें दो तरह से हलवाई का इंतजाम होता था एक इंतजाम होता था कि हलवाई को प्लेट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा जो कि आज भी होता है रेस्टोरेंट वगैरह में प्लेट के हिसाब से दूसरा इंतजाम होता था कि हलवाई को बता दिया जाता था कि भाई कितने लोग आएंगे मान लीजिए आपने बताया 200 300 जो भी तो वो उसके हिसाब से सामान बता देता था कि भाई आप इतने लोगों के लिए आपको यह खाना बनवाना है इतना सामान ले आइए तो अब साहब इसमें क्या होता था कि इसमें किसी न किसी को हलवाइयों पर नजर रखने के लिए रखा जाता था और साहब यह भी एक बड़ा बड़े क्रिटिकल पोजीशन होती थी यानी कि यह पोजीशन सब लोगों को नहीं दी जा सकती थी आपको याद है ना क्यों मैडम जी हमको हाँ, याद है आपको याद है क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि कभी हमने भी कोशिश की जब हम निकट्टू लोगों में से गिने जाते थे जब हमने ये कहने की कोशिश की कि साहब हम बैठ जाते हैं तो इतनी हिकारत से हमें वहां से तरका दिया गया कि हम आपको बता नहीं सकते हम हमने उनको बताने की कोशिश की कि साहब हम बैंक में काम करते हैं और बैंक हम पर लाखों करोड़ों रुपए का खजाना हमें उसकी चाबी भी दिए रहता है आप तो यहाँ हलवाई के पास ये पांच दस हजार रुपए की दाल और सब्जी के लिए हम पर ठक कर रहे हैं उन्होंने हमको साहब कुछ कहा ज्यादा तो नहीं कहा बस इतना ही कहा कि अभी लड़के हो लड़के की तरह रहो तो साहब अब चलिए साहब हम तो लड़के थे लड़के जैसे ही रहे और चले गए वहां से किनारे जाकर फिर एक सिगरेट सुलगा ली तो मगर खैर तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं उसमें हर व्यक्ति ऐसा नहीं था कि हलवाई कोई बेईमानी करते मगर करते भी थे ऐसा भी नहीं कि नहीं ही करते थे मगर ऐसा भी होता था कि केवल अपनी महत्ता दिखाने के लिए भी कभी कभी कोई लोग हलवाइयों के पास बैठ जाते थे क्योंकि उनको टोकने में बड़ा अच्छा लगता था तो साहब ऐसे भी लोग होते थे जो मेहमान आते थे अच्छा साहब अब यह तो बात हुई उन मेहमानों की थोड़ी सी अभी थोड़ी सी बात और करते हैं साहब कपड़ों की अरे कपड़े देखिए वो शादी के लिए जो कपड़े खरीदने वरीदने की बात थी वो तो हम पिछली बार कर चुके अब ये उन लोगों की बात है जो मेहमान आते हैं शादियों में भैया जब शादियां होने वाली होती थी तो लोगों के पास जब निमंत्रण जाते थे यानी जब खबरें जाती थी कि भाई फलाने की शादी होने वाली है बस पता चलता था वो साले की शादी होने वाली है तो भैया आपके लिए नया सूट बनेगा पत्नी बोलती थी बच्चों के कपड़े पुराने हो गए हैं इनको नए कपड़े सिलवाने होंगे और मुझे तो साड़ियां लेनी ही पड़ेंगी आखिरकार कम से कम तीन फंक्शन के लिए तीन साड़ियां तो लेनी ही होंगी आप मिमी आते हुए बोलते कि भैया तुम्हारे पास तो अभी इतनी साड़ियां रखी है अब साहब उस वक्त क्या कहा जाता उन शब्दों को तो जाने दीजिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आपको डपट दिया जाता बस इतना कह रहा हूं बाकी आप लोग सब समझदार हैं आप सब समझ जाएंगे आ, आपको कितनी बार डपटा गया है अब देखिए मेरा मुंह मत खुलवाइए अब खोल दीजिए यू हैव बिन वेरी लक्की तो चलिए साहब शुक्रिया आपके आ, एहसान, के नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, एहसान के तले दबा हुआ हूँ तो खैर अब साहब इसके बाद आपको बताता हूँ उन शादियों में आने के लिए लोग क्या, क्या क्या कपड़े सिलवाते थे पता चला नया सूट पहन कर आए हैं नया सूट पहना मगर वो ट्रायल ठीक से नहीं हुआ तो पता चला कोट कसा हुआ है या पतलून थोड़ी ढीली हो गई अब साहब हमारे जैसे लोग जो थे वो ऐसे बदकस्मत थे कि हमारी पतलूने ढीली तो कभी ना हुई पतलूने जब भी सिलती थी तो उसके बाद थोड़ा सा हमारा वजन बढ़ जाता था और पतलूने हमेशा कसी हुई रहती थी और आपको हम ये बता दें भाई हमारी हिम्मत नहीं होती थी नाचने की पूछिए आप क्यों क्यों नहीं नाचते थे भाई इसलिए नहीं कि हम नाचना जानते नहीं थे हां वैसे यह भी बात सच थी कि जानते भी नहीं थे मगर डर यह लगता था कि ज्यादा हाथ पैर फेंके पता चला पतलून चिर गई तो भैया वो भी एक डर था मगर हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है नया सूट लड़ झगड़ के सिलवा के आए और उसके बाद नागिन डांस पे उतर गए अब भैया वो नागिन की तरह एक साहब रूमाल लेकर के शहनाई बजा रहे हैं वो बैंड वाले जो है वो नागिन डांस को रिपीट पर लगाए हुए हैं और वो साहब जमीन पर लोट रहे हैं हम सोचते थे भाई इतना लड़ झगड़ के सूट बनवाए हो और अभी जमीन पर लोट के नागिन डांस कर रहे हो खैर साहब तो ऐसे भी लोग होते थे कुछ लोग थे साहब वो शादी के नाम पर थ्री पीस सूट लगवाते थे साहब हम भी उनमें से थे हम भी अपनी शादी में थ्री पीस सूठी पहनकर गए थे मगर वो इत्तेफाक यह था कि वो जो थर्ड पीस यानी वो जो अंदर पहनने वाली एक छोटी वास्कट होती है ना वो साहब कस गई थी तो हमको वो तो उतारनी पड़ी क्योंकि हम पहनकर तैयार हुए थे वो पहनकर मगर वो पहन नहीं पाए हम अपनी शादी में तो खैर साहब हमारा थ्री पीस जो था वो टू ही पीस रह गया अच्छा अब आपको बताए कुछ लोग शादी में इतने बेपरवाह होते हैं अपने कपड़ों के बारे में कि साहब वो एक आधी बाह की पुरानी धुरानी बुश शर्ट पहनकर और एक मुसी हुई पैंट पहनकर चले जाते हैं साहब उनके ऊपर बड़े लोगों के फिक्रे कसे जाते हैं अब मैं आपको बता दूं कि मैं उनमें से एक हूं क्योंकि मुझे किसी की शादी में जाने के नाम पर अगर आप कहें कि भाई तुम कपड़े बदल लो तो मुझे उससे ज्यादा उलझन और किसी चीज में नहीं होती मेरा तो एक ही उसूल है कि भाई जो पैंट कमीज सुबह पहन ली वो अब शाम यानी रात से पहले नहीं बदलनी है तो अब आप मुझसे कहिए कि दिन भर में दो पैंटें बदल लो अरे भाई ये थोड़ी होता है हमने जो सुबह पहन लिया वो पहन लिया मगर साहब इस पर तो डांट पड़ती है काम तो बहुत मेहनत का होता है ना क्यों कपड़ा बदल लिया आप दिन भर की मुसी हुई चीजें रात तक नहीं बदलने को कह दिया गया तो अब साहब इसमें क्या बुरी बात हो जाती है भाई जिसकी शादी हो रही है लोग बाघ उसे देखने आए हैं उसे देख रहे हैं आप तो किनारे बैठकर एक प्लेट में खाना लेकर खाने आए हैं अब देखिए शादियों के खाने की बात भी करेंगे हम लोग मगर वो, वो थोड़ी लंबी कहानी होगी और देखिए मेरे ऊपर तो साहब ये बहुत आरोप लग चुके हैं कि मैं खाने की बातें कुछ ज्यादा ही करता हूं मगर चलिए अब चूंकि खाने का नाम आया है तो इस पे आपको एक छोटा सा किस्सा बता दू हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने हमसे आकर एक दिन बनारस में थे हम उन दिनों तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया परसों इलाहाबाद चलना है हमने कहा चलेंगे तो बोले कि आपको बैंक से छुट्टी मिल जाएगी हमने कहा है भाई छुट्टी की कोई कमी नहीं है आप बताइए तो सही कब चलना है तो बोले नहीं नहीं शाम को चलेंगे और रात में आपको मोटी मोटी पूड़ियां खिलवाएंगे और सुबह आप आ जाइएगा हमने कहा साहब जरूर चलेंगे और मोटी मोटी पूड़िया ये कहां पर हो रहा है मोटी पूड़ियों का इंतजाम तो उन्होंने कहा अरे वो फलाने की शादी है यानी कि उन्होंने अपने छोटे भाई का नाम लिया बोले उनकी शादी है उसमें चलना है हमने कहा यार तो आप सीधे कहते कि शादी के में बारात में निमंत्रण दे रहे हैं बोले अरे बारात में क्या होता है हमको आपको तो खाली खाने के लिए ही जाना है ना तो चलिए अब साहब हमने कहा ठीक है चलिए वहां पर गए भैया अब मुझे आज भी याद है कि मैं वो हमारे मित्र ने जो मोटी पूड़ियों का जिक्र किया था वो दरअसल उनका मतलब कचौड़ी से था तो कचौड़ियों से उन्होंने उसको मोटी पूड़ी कहा था हम सोच रहे थे कि यार ये तो आज कहीं आधी कच्ची पक्की पूड़ियां मिलने वाली है मगर उमदा कचौड़ियां मिली तो हमने उनसे कहा कि आप तो कह रहे थे कि मोटी मोटी पूड़ियां मिलेंगी बोले अरे ये वही समझिए आप इसको तो खैर साहब अब देखिए हमारे यहां उत्तर भारत में तो आप शादी में जाइए तो आपको एक प्लेट मिलेगी और उस प्लेट में आप जो चाहें वो निकाल लीजिए और साहब वो उसमें रसगुल्ला भी आएगा गाजर का हलवा भी आएगा और पनीर की सब्जी भी आएगी छोला भी आएगा और मालूम क्या क्या तो साहब पनीर की सब्जी में रसगुल्ले रज, की चाशनी और गाजर के हलवे में रायते का दही मिल जाना बहुत ही स्वाभाविक बात है तो इस तरह का खाना मगर उस खाने की जो बात है वो साहब अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि आजकल तो शादियों में बुलाया ही नहीं जाता और पिछले दो साल से तो जब बुलाया भी जाता है तो कोरोना बाबा के डर से आप जा नहीं पाते हैं मगर खैर चलिए उन शादियों की याद तो कर ही सकते हैं याद करने में कौन रोक सकता है हाँ एक और शादी में याद है मुझको अभी देखिए शादी की बातें खत्म नहीं हुई हैं बातें तो अभी बहुत देर तक चलती रहेंगी और हम अगले एपिसोड्स में भी इनकी बातें करेंगे मगर एक और शादी का जिक्र आपसे कर दू उस शादी में नॉन वेजिटेरियन खाना भी था अब साहब जो नॉन वेजिटेरियन खाना जहां पर होता है वहां पर खाने वाले बड़े बड़े माहिर लोग हुआ करते हैं माहिर इसलिए कि वो अपनी प्लेट में हड्डियां नहीं बचा कर रखते वो खाने के बाद हड्डी धीरे से नीचे गिरा देते अब साहब हम उस शादी में थोड़ा देर से पहुंचे थे तो जब हम चल रहे थे ना तो हमें ऐसा लग रहा था कि मानो हम वो क्या बोलते हैं साढ़े छह मिलियन ईयर्स पहले जो डायनोसोर गुजर गए हैं हम उनकी हड्डियों के ऊपर से चलते हुए जा रहे हो खरड़ ऐसे हमारे पैरों से आवाज हो रही थी क्योंकि वो हड्डियां नीचे बिछी हुई थी खैर साहब हम भी फिर उसी में शामिल हो गए हमने भी उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया अलबत्ता ये बात अलग है कि उसके बाद नतीजा क्या हुआ वो आपको आगे फिर कभी बताएंगे आज हम यहीं पर अपनी बातें खत्म करते हैं आपको शादियों की याद दिला दी हमने और मेहमानों के तरीके मेहमानों के कपड़े ये याद दिला दिए और एक हमने उन मेहमानों का जिक्र भी आपसे कर दिया जो शादियों में अपने आप से लीड लेकर काम करना शुरू कर देते थे मैं आज भी बख्शी जी की वाली चाची जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आज भी उनकी याद है और मेरी तमन्ना सिर्फ यह है कि काश हम सभी उनके जैसे हो सके तो लोग हमको याद रखेंगे क्या है साहब याद रखना तो ये तमन्ना कि हमें लोग याद रखें अरे इसीलिए तो अकबर जो था वो अपना नाम खुदवाता था चीजों पर कि लोग उसे याद रखें वो हमारे अशोक साहब अपने एडिक्ट लिखवाते थे कि लोग उनको याद रखें तो अगर हम थोड़ा सा अच्छा काम ऐसा करें कि लोग हमें याद रखें तो इसमें क्या बुराई है चलिए साहब चलते हैं नमस्कार कर ले आपको आपको धन्यवाद दे दें कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारी बात सुनी और हाँ साहब हमारा ट्विटर हैंडल एट द रेट हमने एक बात कही एच यू एम एन ई के बी डबल ए टी के ए एच आई याद रखिएगा यहाँ पर आपको अपनी बात कहनी है तो देखिए बातें करते रहना है बातें कहते रहना है ना कभी बातें करने में चूकना है और ना कभी कहने में चूकना है और शायद करनी है शादियां अटेंड करनी है तो कर सकते हैं, अच्छा हाँ एक जरूरी बात अगला एपिसोड मंडे को नहीं संडे को आ रहा है और संडे को क्यों आ रहा है हा, हा। वो हमारी पता हा, हमारी तरफ से एक जरूरी बात कही जाएगी उस एपिसोड में इसलिए हम लोग उस एपिसोड को संडे सुबह पांच बजे रिलीज करेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद नमस्कार दूल्हे राजा रखना जतन से दुल्हन को कभी ना दुखाना तुम गोरिया के मन को नाजुक है नाजुकी है पाली रे दुल्हनिया लाली लाली डुलिया में लाली रे दुल्हनिया पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया